बिंतल बहार और शहजादा एक वक्त का किस्सा है एक शाही जहाज एक तूफान में कहीं फंस गया बादशाह रेनन और उसके मल्लाहों ने बहुत कोशिश की कि खुद को आजाद करा सकें लेकिन उनका जहाज समंदर में एक बहुत बड़ी चट्टान के बीचोंबीच फंस गया जल्दी ही हवाएं और तेज हो गईं पानी और भी मल्ला घबरा गए और वो आखरी दुआएं मांगने लगे। खुदाई हमारी मदद करें इस मुसीबत की घड़ी में हमें इस भयंकर तूफान से बचाएं और उसी वक्त उन बुलंद मौजों से एक बिंतल बाहर नुमाया हुई। ए अजीम बाशा मुझे बहुत ही रंज हो रहा है आपको इस दर्दनाक हाल में देखकर मैं आपको और आपकी जहाज को आजाद कर सकती हूँ। बातचीत रैनन की आंखें उम्मीद से चमकने लगी पर उसके एवज में आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मुझे अपना पहला उठा बचा देंगी। मंजूर है बादशाह रेनन बहुत दिनों से अपने बच्चे को आगोश में लेने के लिए बेकरार थे और अब अपने वारिस को दे देने के ख्याल से ही उनकी आंखों में आंसू गए अपने वल्लों के खौफ ज्यादा चेहरों को देखकर बादशाह ने सौदा कबूल कर लिया ठीक है जैसे ही उसने उसे कबूल किया एक बहुत बड़ी موج आई जो जहाज को चट्टान से उठाकर खुले समंदर में गई कुछ महीनों बाद मलिका ने एक बेटा जाना بادشاہ رینن بہت عرصہ پہلے منتل باہر کو کیے اپنے وعدے کو بھول چکے تھے یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے میں اس کا نام رکھوں گا شہزادہ ایرن شہزادہ ایرن بڑا ہو کر ایک بہت ہی طاقتور اور خوبصورت شہزادہ بنا اور فوراں ہی بادشاہ رینن کو وہ وعدہ یاد آ گیا ہمارا شہزادہ تعلیم حاصل کر چکا ہے اب اسے ہمیں باہر کی دنیا میں بھیجنا چاہیے उसे یہاں محل में محدود رکھنا ہماری بےوقوفی ہوگی کیونکہ یہ وہ پہلی واحد جگہ ہے جہاں بنت البحاری سے تلاشنے ائے گی۔ میں آپ سے متفق ہوں۔ شہزادی اہرن کو طلب کیا گیا اور انہوں نے اسے سب کچھ بتایا وہ دنیا بھر میں سفر کرنے کے خیال سے ہی بہت خوش ہو گیا۔ ابا میں آپ کی دانشمندی کا احترام کرتا ہوں اور فورن ہی سفر کی تیاری کروں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ اس نے اپنے والدین کو الوداع کہا اور وہ اپنے سفر پر روانہ پورا دن وہ چلتا رہا، چھوٹے، ٹیڑھے میڑے راستوں پر. وہ حریالے جنگلوں سے گزرتے ہوئے پرندو اور گلہریوں کی صحبت کا لطف اٹھاتا گیا، پر جلدی ہی وہ تھک گیا. آہ! اتنی دکان محسوس تو رہی ہے. مجھے آرام کرنے کے جگہ ڈھونڈنی چاہیے اور شام کا کھانا کھانے کے لیے بھی. جیسے ہی اس نے وہ جگہ تلاش لی جہاں وہ سو سکتا تھا، ایک زوردار سنائی शे हज़ादा, खौफ़ हो गया, और उसके सामने खड़ा था एक जानवर, जिसका सिर शेर का था, थड़े एक भालू का और एक हमिंग बर्ड के परों से वो लैस था। तुम यहां क्या कर रहे हो, बरखुरदार? मैं, मैं, मैं बिंटल बाहर से बच कर भाग रहा हूं और मैं कुछ खाने की तलाश में हूँ। हाहाहा, ड� फिर मुझे दे दो मेरे खाने का वक्त गुजर चुका है और मुझे बहुत भूख लगी है। शहजादी एरन ने फौरन अपने बैग में से कुछ डबल रोटी और फल निकाले और उस जानवर के सामने पेश किए। जानवर वो खाना एक ही निवाले में खा गया। यह तो बहुत ही लजीज खाना था। शुक्र है उसकी जगह पर मैं नहीं था। तो मजा किया हो। मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा ये लो मेरे पंख में से एक पर निकालो इसे अगर तुम अपने जेब में रखोगे तो जब तुम चाहोगे तो तुम एक ताकतवर शेर एक बड़े भालू या एक तेज उड़ने वाली चिड़िया का शक्ल फौरन इक्तियार कर सकोगे। शहजादी ऐरन ने उस जानवर का उस दौफे के लिए शुक्रिया अदा किया और उसे पौरन ही वो एक ताकतवर शेर में तब्दील हो गया अपने बड़े-बड़े पंजे और शाही अयाल को देखकर उसने खुशी से अपनी दुम लहराई। बहुत खूब मुझे शेर बनना पसंद आया जंगल का बादशाह। <laughs> शहजादा एरन कुछ देर चला और फिर उसने अपने दिल में सोचा। मैं सोचता हूँ कि भालू बनकर कैसा महसूस होता होगा जैसे ही उसने ये कहा, वो तब्दील हो गया एक बड़े से भालू में, जिसकी चमड़ी मोटी और रोएदार थी। क्या बात है? खबरदार रहना शहद की मक्खियों, मैं तुम्हारा सारा शहद खाने आ रहा हूँ। <laughs> फिर कुछ देर बाद शहजादी ऐरा ने खुद से सोचा। परिंदा बनना बहुत ही मुख्तलिफ होता होगा, शीर्या भालू � जल्दी ही वो एक बहुत बड़ी सल्तनत में पहुंचा और उसने वहां जाने का फैसला किया। वो सीधा उड़कर महल में गया और एक हॉल में उसने देखा कि कुछ लोग खाना खा रहे हैं। वहां वो अपनी असली शक्ल में वापस आ गया और वहां चलकर गया उस गुफ्तगुफो को सुनने जो वहां उस वक्त चल रही थी। बादशाह शह انہوں نے تو کتار لگا دی دنیا کے سب سے خوبصورت شہزادوں کی تصویروں کی پر شہزادی کو ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں آیا اس طرح وہ بادشاہ کو کیسے کوئی وارث دے پائے گی؟ میں تو اس پہلے شہزادے سے نکاح کر لیتی جو نکاح میں میرا ہاتھ مانگتا آہ یہ تمہاری کامنا ہے आदिमाओं ने कुछ और चोगली की पर शहजादा एरन बहुत पहले से ही उन्हें सुनना बंद कर चुका था। वो एक परिंदे में तब्दील हो गया शहजादी को ढूंढने के लिए। वो केले पर उड़ता हुआ गया और झरोखों से झांक कर शहजादी की आरामगाह को ढूंढा। जब आखिर में उसे वो मिली तो वो सीधा उड़कर अंदर गया और जै شہزادی ایرن نے خود کے باری میں اسے ہر بات بتا دی کمال ہے نا شہزادی مسکر آئی تو مجھے پسند آئے ایک بات بتاؤں میرے والد جنگ کے لیے رخصت ہو چکے ہیں اور وہ اپنی شمشیر پیچھے چھوڑ جائیں گے میرے کمرے میں کوئی بھی شخص جو ان کے لیے وہ شمشیر لکھ آئے گا اسے نکاح میں میرا ہاتھ ملے گا میں چاہتی ہوں وہ شخص تم بنو یقیناً وہ میں ہی ہوں گا میں بادشاہ کے ساتھ جنگ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ شہزادہ ایرن چلا گیا اور بادشاہ کی فوج میں ایک عہدیدار بن گیا اور جیسا کہ شہزادی نے پہلے ہی بتایا تھا تین دن بعد وہ جنگ کے لیے رخصت ہو گئے۔ वो शहर बहुत पीछे छोड़ चुके थे। जब बादशाह ने ये बया किया कि वो अपनी शमशीर भूल आया है, बहुत से अपनी शमशीर निकालकर लाए बादशाह के लिए, पर बादशाह ने वो नहीं ली। मैं अपनी शमशीर के अलावा किसी और की शमशीर के साथ जंग पर नहीं जा सकता। पहला शख्स जो मेरी बेटी के कमरे से उसे मेरे पा� बल्कि वो शख्स मेरे बाद मेरी सल्तनत पर हुकूमत भी करेगा। इस पर बहुत से सिपहसलार मुड़ गए और वापस शहर की जानवर घोड़ों पर सर पर दौड़े। उनमें था एक जालिम रेड नाइट। जो मशहूर था बहुत सी बेईमानी के हथकंडों के लिए, जब वो घोड़ों पर सवार जा रहे थे, शहजादे एरन को एक बेहतर तज़बिज़ सूझी। उसने दूसरों को आगे जाने दिया और फिर खुद को शेर में तब्दील किया और बहुत बुलंद आवाज में दहाड़ा। उसकी जोरदार दहाड़ सुनकर दूसरे सिपहसलारों के घोड़ जब वो किले पर पहुंचा तो उसने खुद को परिंदे में तब्दील कर लिया और सीधा शहजादी की खिड़की से उड़कर अंदर गया। दरसल मैं आया हूं शमशीर लेने के लिए शहजादी साहिबा। ओह आरन तुमने कर दिखाया। ये रही मेरे वालिद की शमशीर। अब जाओ और जंग पतह करो और मेरे पास वापस आओ। जो हुकुम शहजादी साहिब ताकि तुम्हारी आवाज मुझे तुम तक ला सके शहजादी ने सिर हिलाया और उसे अपनी शाही अंगूठी का आधा हिस्सा दिया उसने उसके हाथ पर बोसा दिया और खिड़की से उड़कर बाहर चला गया कुछ हरसे तक उड़ने के बाद शहजादी एरन को प्यास लगी और उसने पास के एक आपशार पर रुकने का फैसला किया پر اسے اس کا علم نہیں تھا کہ قریب ہی وہ بنت البہار تیر رہی ہے جو ہی وہ پانی پینے کے لئے جھکا بنت البہار نے موجوں کو روانی دی کہ وہ اسے جکڑ لی اور وہ دونوں نیچے سمندر میں غائب ہو گئے کچھ عرصے بعد وہ ریڈ نائٹ جو اس آبشار کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے پانی پینے کے لیے رکنے کا فیصلہ کیا وہ ساحل پر اس شمشیر کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا ارے وا بہت امدہ لگتا ہے آج میرا خوش نصیب دن ہے उसने फौरन उसे उठाया और बादशाह के पास वापस घुड़सवारी करते हुए गया और उसे ये शमशीर पेश की जंग के बाद बादशाह अपनी रियाया के पास वापस आया जिन्होंने उसका खुश और खुरम होकर इस्तकबाल किया जब शहजादी ने ये देखा कि उसके वालिद के पीछे घुड़सवारों में शहजादा एरन नहीं था तो उसका दिल और जैसा कि मैंने वायदा किया था, कल उसका मेरी बेटी से निकाह होगा, धूमधाम से। पूरा दरबार जश्न मसर्रत में डूब गया। हर कोई खुश था सिवाय होने वाली दुल्हन के। तो उस दिन बाद में वो समंदर के साहिल पर गई और समंदर के सामने दिल से गाया। कहाँ हो तुम, ऐशहजादे? कहाँ हो तुम? मेरे पास वापस आओ ऐ शहजादे मेरा दिल बेचैन है मेरे शहजादे मेरा दिल बेचैन है गहरे समंदर में बिंतल बाहर ने शहजादे को लिटाया हुआ था समुद्री काई के बिस्तर पर जैसे ही उसने शहजादी का नगमा सुना उसने कहा देखो तुम्हारी महबूबा तुम्हारे लिए कैसे नगमे गा रही हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं पर मैं सुन सकती हूँ हम بنت البहार को हर चीज का इल्म होता है जो सतह के बाहर होती है यह मुमकिन ही नहीं है मुझे तुम पर यकीन नहीं क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं कि हम بنت البहार सतह के पार सब कुछ सुन सकते हैं नहीं और मुझे यह विश्वास नहीं कि वहां पर कोई गा रहा है तुम बस मेरे साथ گفتگو क्या अब तुम सुन सकते हो? नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सिवाय पानी के शोर गुल के। बिंतल बाहर उसे और ऊपर लेकर गई। अब क्या ख्याल है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है केवल लहरों के टकराने का शोर है बस। बिंतल बाहर उसे उसी सतह पर ले गई। मुझे यकीन है अब तुम उसे सुन सकते हो। वैसे زیادہ اہرن اپنی پوری طاقت لگا کر اڑا اپنی محبوبہ کی جانب اسے دیکھ کر شہزادی خوشی سے کھڑی ہو گئی تمہاری محبت مجھے واپس لے کر آئی ہے تمہیں واپس پا کر میں بہت خوش ہوئی میرے محبوب پر ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے چلو فورن محل چلے جب وہ محل میں پہنچے تو شہزادی نے اعلان کیا ابا حضور یہ شخص جو یہاں موجود ہے وہ ریڈ نائٹ سے بہتر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے میرے خیال سے اس کا دماغ خراب ہے hey. ये थोड़ी ज़ादती है क्या तुमने सोचती? श्श हुजूर मुझे इल्म है कि आपने बहुत सा तिलस्मी इल्म हासिल कर लिया है ये शख्स दावा करता है कि वो शेर में तब्दील हो सकता है क्यों ना उसे दिखाए कि ये कैसे किया जाता है रेड नाइट ने तिलस्मी की एक भी किताब नहीं पढ़ी थी और वो ये यकीन करता था कि ओह यह देखना बहुत दर्दनाक था मेरे ख्याल से शेर बनना बहुत मुश्किल है क्यों ना भालू बनने की कोशिश करो फिर से रेड नाइट ने कोशिश की और वो नाकाम रहा हम बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों ना तुम अदना कोशिश करो और चाहो तो एक छोटा सा परिंदा बन जाओ असल क्या तुम सचमुच शेर में तब्दील हो सकते हो? जैसे ही उसने ये कहा, शहजादी ऐरन ने खुद को शेर में तब्दील कर लिया और अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा। दरबार के सभी लोग कांप गए, पर बादशाह टस से मस नहीं हुआ। भालू के बारे में क्या ख्याल है? और फिर शेर की जगह भालू खड़ा था। और आखिर में एक परिं ने ये सब बहुत दिलचस्पी से देखा क्योंकि वो जान गया कि उसकी बेटी का मंसूबा क्या है क्या यही वो शख्स है जो शमशीर लाया था हाँ यही वो है यही वो शख्स है जो मेरे कमरी में आया और मैं सिर्फ इसी से निगाह करूंगी شہزادی نے بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا یہ جان کر کے ریڈ نائٹ نے اس سے جھوٹ بولا تھا اس نے اسے تہخانے کی قید میں ڈال دیا اگلے ہی پل اس نے دو محبت کرنے والوں کے نکاح کا اعلان کیا اور ہر کوئی ایک مرتبہ پھر سے جشن مسرت میں ڈوب گیا ایک نئی دعوت دی گئی اور اس دفعہ شہزادی نے بھی اس میں شرکت کی